श्रीमद देवी भागवत प्रथम स्कंद ऋषियों ने पूछा सौम्य अभी आपके मुखार बिंदु से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई पाँच हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी किसी प्रकार हार न खाने वाले तथा देवता भी जिन्हें न जीत सके ऐसे वे दानव उस एक जल में उत्पन्न ही कैसे हो गए महाप्राज्य वे दानों क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी यह बताने की कृपा कीजिए यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है हम सभी को सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा है और आप प्रसिद्ध वक्ता एवं पधारे ही हैं पांच इंद्रियों में आंख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती है क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता होती है महाभाग सुनना भी तीन प्रकार का होता है सात्विक राजस और तामस्य विज्ञ पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक साहित्य श्रवण को राजस्व और युद्ध संबंधी तथा दूसरों के द्वेष प्रकट करने वाली बातों के सुनने को तामस माना है प्रकांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में भी तीन प्रकार का भेद बतलाया है उत्तम मध्यम और निकृष्ट मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम स्वर्ग देने वाले को मध्यम तथा भोग देने वाले को अधम कहा है विद्वानों के निर्णय करने पर यह बात स्पष्ट हुई है साहित्य भी तीन प्रकार के होते हैं जिसमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन है वह उत्तम है जो वेश्याओं के श्रृंगार वर्णन से संबंध रखता है वह मध्यम तथा परिस्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अधम माना गया है तामस श्रवण के तीन भेद समझने चाहिए शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतताई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है वैर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है जैसे पांडवों के साथ हुआ था वह मध्यम है बिना कारण विवाद खड़ा कर लड़ने का जो प्रसंग है वह अधम है अतएव महामते पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ सिद्ध है इस पावन प्रसंग के सुनने से बुद्धि बढ़ती तथा पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं इसलिए महाबुद्धे अब वही पुराण विषयक पवित्र कथा सुनाने की कृपा कीजिए सूज जी कहते हैं महानुभाव तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत होती है और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया इससे जगत में मैं और तुम लोग हो गए तुम लोग सभी कि हो गए प्राचीन समय की बात है त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी केवल भगवान विष्णु शेष नाम की सैयाह पर सोए हुए थे उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक दो दानों उत्पन्न हुए समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया एक समय की बात है वे स्थूल कायदानों समुद्र में खेल रहे थे इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे बिना कारण कार्य का होना असंभव है सब जगह यही नियम लागू है आधार के बिना आधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता हमें तो यही जैसा है की आधाराध्येय भाव सर्वथा सिद्ध है तब यह सुगाई अगाध जल किस पर ठहरा है किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की इस जल में हम कैसे आ गए अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और कौन हमारे जन्मदाता है वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें इस बात यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए जी कहते हैं स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधु कैटअप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके उस समय मधु अपने भाई कैटअप के पास ही उपस्थित था उसने यह कहने लगा